भावार्थ मरुत वीर जिस प्रकार समृद्धshaliyon ke paas jaate hain usi prakar garibon ke paas bhi jaate hain usi prakar rashtra ke veer bhi dhani tatha nirdhan dono ki saman roop se raksha kare jaha par bhi ye jaaye wahan se andhkar ko dur karte jaaye tatha sabko surakshit rakhein bhavarth jis samay ye marut dhan ka vibhag karte hain us samay sab par unki drishti rahe सब लोग उनके दान के अंशभागी होंगे भावार्थ हे शत्रुओं को रुलाने वाले वीरों जब दूसरे वीर नदियों जंगलों तथा प्रजाओं में रहकर शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं तब उन युद्धों में उन वीरों के संरक्षक बनो भावार्थ इन मर्तों की बढ़ाई अनंत काल से चली आई है इन्हीं मर्तों की सहायता पाकर ही वीर युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं जब ये मरुत घोड़ों पर चढ़ते हैं तब घोड़े भी जोश में आकर वीरता के कार्य करते हैं भावार्थ राष्ट्र के वीर अपना जीवन देकर भी प्रजा की रक्षा करें ऐसे वीरों के लिए प्रजा शुभ कामनाएं करती है इन वीरों की मदद पाकर मनुष्य दुख के सागर को भी तैरकर पार कर जाता है और इन मर्दों का मित्र बनकर मनुष्य अपने घर में आनंद से रहता है भावार्थ इंद्र वरुण मित्र अग्नि आप यदि सब देवता हमें सुख दें जिससे हम वीरों के निकट आनंद से रहें और उनके कल्याण में साधनों से सुरक्षित रहें सप्तपंचाशम सूक्तम भावार्थ वीरों के नाम में ही मिठास भरी होती है ये वीर अपने सामर्थ्य से आनंदित होकर ही लड़ते हैं ये सामर्थ्यशाली वीर जब शत्रुओं से लड़ते हैं तब ये अपने पराक्रम से जो लोक तथा पृथ्वी लोक को भी कंपा देते हैं भावार्थ ये वीर मरुत स्तोत्रों का गान करने वालों का हौसला बढ़ाते हैं जिस पर ये प्रसन्न होते हैं उसके यज्ञों में जाकर उसके द्वारा दिए गए हवीर भाग को ग्रहण करते हैं भावार्थ वीर मरुत आभूषणों तथा आयुधों से सजने पर जितने तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं उतने अन्य कोई नहीं वे मानो अपने तेज से ही संपूर्ण विश्व को तेजस्वी बनाते हैं भावार्थ हे पूजनीय वीर मरुतों पुरुषार्थ के कार्य करते समय अनजाने में ही जो पाप हमसे आपके प्रति हो गया हो तो भी आपके शस्त्र हम पर आकर न गिरें हम आपके शस्त्रों से बहुत दूर रहें हमारे पास तो केवल आपकी श्रेष्ठ बुद्धि ही रहे भावार्थ वीर प्रशंसनीय शुद्ध तथा पवित्र व्यवहार करने वाले हों धर्म के कार्य में वे आनंदित हों यज्ञ आदि कार्य को देखकर वे प्रसन्न होते रहें वे वीर सबका कल्याण करने की उत्तम भावनाओं से युक्त हों और लोगों को अन्न से पुष्ट करके सबको सुरक्षित रखें भावार्थ हे वीर मरूतों हमारी प्रजा को अकाल मृत्यु से दूर रखो, हमारी प्रजा दीर्ग जीवी बने, हमें सत्य मार्ग द्वारा धन तथा वैभाव प्राप्त हो, भावार्थ, वीर लोग सर्व हितकारी कारियों में ज्यानियों के पास जाकर उनकी रक्षा अच्छी प्रकार करें, वीर वह ह जो स्वयं अकेला होते हुए भी सैकड़ों मनुष्यों को बढ़ाने में सहायता करे अष्टपंचाशम सुक्तम भावार्थ जो शक्तिशाली है वह दिव्य धाम को अपने सामर्थ्य से प्राप्त करता है एक साथ संगठित रूप में रहकर जो प्रगति करते हैं उन वीरों का आदर करना चाहिए वंश का नाश करने वाली आपत्ति को वीर नष्ट कर देते हैं इस तरह वे वीर अपने सत्य से यश तथा सामर्थ से स्वर्ग धाम को प्राप्त करते हैं भावार्थ सब वीर विशान शरीर वाले अत्यंत उत्साह से कार्य करने वाले तथा शत्रुओं पर तेजी से आक्रमण करने वाले हैं ऐसे वीरों के जन्म उनकी तेजस्विता महत्ता तथा सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं इन गुणों से उनकी ख्याति होती है इन वीरों के आक्रमण को देखकर सब भयभीत होते हैं भावार्थ धनवान दीर्घ आयु वाले हों हनमान छोटी सी आयु में ही मर जाते हैं इसलिए वे ऐसे रास्ते में चलें जिससे उनकी आयु लंबी हो वीर जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग से जाने पर किसी का नाश नहीं होता भावार्थ इन वीर मरूतों से रक्षित हुआ ज्ञानी सैकड़ों तथा सहस्त्रों धनों से युक्त होता है इनके द्वारा संरक्षित हुआ घोड़ा भी शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ होता है इन वीरों से सुरक्षित होने पर राजा शत्रुओं से घिर जाने पर भी उनका विनाश कर देता है भावार्थ हमारे जिन अपराधों से रुष्ट होकर मरुत वीर हमसे कुपित हो गए हैं उन अपराधों से हम दूर हों और रुद्र के उन वीरों की सेवा करें भावार्थ भक्तों के मुख से निकली हुई स्तुति को मरुत वीर प्रेम से सुने हे वीरों हमें हमसे द्वेष करने वालों से दूर रखो तथा उन्हें भी हमसे दूर करो और हमें सदा कल्याण करने वाले साधन से सुरक्षित रखो एकोन षष्ठतम सुक्तम भावार्थ हे अग्ने वरुण मित्र और आर्यमा देवों तुम मरुत देवों के साथ जिसकी सुरक्षा करते हो तथा अच्छे मार्ग से ले जाते हो वह सदा सुखी रहता है भावार्थ जो उत्तम दिनों में यज्ञ करता है वह इन देवों द्वारा रक्षित होकर शत्रुओं को पराजित करता है जो वीरों के पोषण के लिए श्रेष्ठ अन्न प्रदान करता है वह विनाश से दूर रहता है भावार्थ कोई वीर छोटा है यह समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए सभी वीरों का एक समान आदर करें भावार्थ ये वीर जिसकी रक्षा करते हैं उसकी शक्ति युद्धों में कदापि कम नहीं होती उनकी शारीरिक शक्ति उनकी उत्तम बुद्धि से मिलकर होकर बढ़ती है भावार्थ वीर लोग युद्ध में भी सदैव अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं शत्रुओं के साथ युद्ध करके अपनी विजय प्राप्त करते हैं इसलिए ऐसे वीरों का अनरस द्वारा उत्तम पोषण करना चाहिए भावार्थ हे वीरों चाहने योग्य धन देने के लिए तुम हमारे पास आओ तथा आकर बैठो हमारे द्वारा दिए गए मीठे सोम रस को तुम पियो तथा आनंदित हो भावार्थ सब वीर गणवेश धारण करके सुशोभित हों तथा वे सब लोगों का संरक्षण करें उनका बल लोगों की रक्षा करने के लिए ही हो अपने बल के घमंड में आकर लोगों पर अत्याचार न करें, लोग भी सम्मान से उन्हें खान पान देकर उनका आधर करें, भावार्थ जो शत्र हमारे मन, बुद्ध, चित तथा अहंकार इन अंतह करण चतुष्टे पर अपना आधिपत्य जमा कर हमें नस्ट करना चाहते ह उनके उन पाशों से छूटना चाहिए और स्वयं छूटकर उन पाशों का प्रयोग उन्हीं शत्रुओं पर करना चाहिए भावार्थ वीर ऐसा हो जो शत्रु को ताप देने वाला और उनका विनाश करने वाला हो वीर सदैव अपनी शक्ति बढ़ाए भावार्थ वीरों को गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए तथा दान भी देना चाहिए किसी प्रकार अपने संरक्षण के सामर्थ्य से सबकी सुरक्षा भी करनी चाहिए भावार्थ वीर अपने बल से बढ़े ज्ञानी हों अनाड़ी न रहें वे देश तथा काल की स्थिति से विज्ञ रहें और सूर्य की भांति तेजस्वी हों भावार्थ उत्तम यशस्वी पोषण साधनों का संवर्धन करने वाले और तीन प्रकार से संरक्षण करने वाले देव की हम उपासना करते हैं हे देव जिस प्रकार ककड़ी अपनी बेल से टूट जाती है उसी प्रकार हमें मृत्यु के बंधन से छुड़ाए परंतु अमरत्व से कभी न छुड़ाए स्वयं के प्रमाद से भय राष्ट्र के दोषों से भय और प्रकृति से भय ये तीन प्रकार के भय होते हैं देव मानव को इन तीनों भय से मुक्त करें और इस प्रकार मृत्यु के बंधनों से मुक्त हों पर अमृत के स्थिति से कभी दूर ना हों इति पंचमाष्टक के चतुर्थो अध्याय अथ पंचमाष्टक के पंचमो अध्याय षष्ठितम सुक्तम भावार्थ हे सूर्य तुम उदय होते ही हमें निष्पाप घोषित करो हम सदैव निष्पाप रहें देवों में हम सत्यपालक के रूप में विख्यात हों हम सत्य का पालन करें जिनके मन श्रेष्ठ हैं ऐसे सज्जनों के लिए हम प्रिय हैं सूर्य सभी को सत्कर्म में प्रेरित करता है आदित अर्थात अधीन है श्रेष्ठ है सबका मित्र है सब में वरिष्ठ है आर्यमा अर्थात श्रेष्ठ मन वाला है